आज की समस्या अर्थतंत्रता आज सबसे बड़ी समस्या विश्व की यही है आज व्यक्ति कर्तव्य को ही भूल गया एक मजदूर काम करता है वह आंदोलन करता है कि पैसा बढ़ाना चाहिए पर काम का घंटा बढ़ना चाहिए काम में तेजी आनी चाहिए इससे राष्ट्र का उत्कर्ष उठेगा बढ़ेगा यह हमारा कर्तव्य है कर्तव्य का आंदोलन कोई नहीं कर रहा है कर्तव्य का आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक आप पैसा बढ़ाते जाओ नोट छपाते जाओ कुछ भी करते जाओ पर समस्या का हल होने का नहीं कैसे समस्या का हल होगा वह और दो घंटा कम काम करेगा उसका सौ रुपया बढ़ गया तो एक घंटा और कम काम करेगा इसलिए पैसा व्यवहार के लिए है यह समझना चाहिए हमारा जीवन पैसे के लिए नहीं है हमारा जीवन धर्म के लिए है हमारा जीवन कर्तव्य पालन के लिए है यदि आप कर्तव्य पालन ही नहीं कर पाओगे तो भगवान को कैसे प्राप्त करोगे भगवान तो कहते हैं स्वकर्मणात्म भ्य अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम उस प्रभु की आराधना करने के लिए चले हो मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व यही है हर जगह हमारी प्रवृत्ति के मूल में कर्तव्य होना चाहिए हमारी प्रवृत्ति के मूल में धर्म होना चाहिए हमारी प्रवृत्ति के मूल में अर्थ नहीं होना चाहिए उसको समझना चाहिए कि यह व्यवहार कर्तव्य पालन मात्र के लिए है इसलिए अपने यहां चार पुरुषार्थ बताए धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले अर्थ को नहीं रखा शास्त्र ने धर्म को रखा क्यों रखा धर्म पर खड़े हो कर के कर्तव्य पर खड़े हो करके तुम अर्थ को पकड़ोगे तो तुम तृप्त हो जाओगे सुखी रोटी मिले फिर भी तृप्त हो जाओगे धर्म को छोड़ करके अर्थ को पकड़ोगे तो यदि सौ करोड़ तुम्हारे पास आ जाएगा तब भी तुम तृप्त नहीं हो सकते तुम्हारी अशांति बढ़ेगी पहले पाँच लाख रुपया था तुम्हारे पास तो मालूम होता था लाख की कमी है इसके बाद दस लाख है मेरे पास पाँच ही लाख है पर जब तुम करोड़पति हो जाओगे तो तुमको लगेगा कि इसके पास दस करोड़ है मेरे पास पाँच ही करोड़ है पहले पाँच लाख की कमी तुम्हारे जीवन में थी फिर पाँच करोड़ की कमी तुम्हारे जीवन में हो गई अर्थतंत्र बनने से जीवन में अभाव बढ़ रहा है शांति कैसे होगी इस पर तो कोई विचार ही नहीं करता अरे तुम धर्म पर खड़े होकर केवल सौ रुपये कमाओ कोई बात नहीं तुम तृप्त हो जाओगे और जहाँ तृप्त हो जाओगे जगत में अलग हो जलक, जगत में अलम हो जाएगा तहाँ भगवान की तरह तुम्हारी बुद्धि केंद्रित हो जाएगी जगत अलम किए बिना पूर्ण नहीं होता कभी जितना आप बढ़ाते जाओ उतनी कमी मालूम होगी जब आप देखेंगे कि जगत का प्रयोजन इतना मात्र है इतना मात्र इसका सदुपयोग है तो अलम हो जाएगा जब अलम हो जाएगा तभी भगवान की तरफ स्वरूप की तरफ आपकी स्मृति जागेगी